परमार्थ भिन्न सत्ता नहीं है इसकी उपलब्धि करना अर्थात परमात्मा के साथ जीव जगत और अंतरात्मा का एकात्म बोध ही पराभक्ति और परम ज्ञान है फिर भी अधिकारी भेद से इन दोनों के पथ और साधन भिन्न हैं, ज्ञान के अधिकारी संसार में बिजले होते हैं पथ भी साध्य है इसीलिए ज्ञान मिश्रित भक्ति ही अच्छी है एक सौ सत्रह ज्ञान मार्ग में शुरू से ही सब अस्वीकार करना पड़ता है नेति नेति मैं यह नहीं वह नहीं जो कुछ देखता हूं, सुनता हूं, अनुभव करता हूँ वह मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं देह नहीं मन नहीं इंद्रिय नहीं मुझे रोग शोक सुख दुख शीतोष्ण ज्ञान कुछ नहीं समस्त जगत झूठा है, त्रिकाल में भी, भूत, और वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं मैं हूँ अखंड सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक मेवा द्वितीयम देहादि उपाधि विशिष्ट जीव के पक्ष में इस प्रकार की साधना क्या कभी संभव है काटा चूह गया आग में जल गया हूँ फिर भी किसी यंत्रणा का ज्ञान नहीं, यह है विषय संपर्क वर्जित त्यागी साधक की चरम अवस्था जो सब साधना और सिद्धि के उपरांत निर्विकल्प समाधि से ही प्राप्त होती है श्री कृष्ण कहते थे उस अवस्था में 21 दिन से अधिक शरीर नहीं टिकता एक भक्ति मार्ग इसीलिए सब लिए सहज साध्य है कि इसमें इंद्रिय प्रवृत्ति और वासनाओं को नष्ट नहीं करना पड़ता केवल उनका झुकाव बदल देना पड़ता है अर्थात उनकी शक्ति गति और झुकाव को अन्य दिशा में धीर भाव से परिचालित करना पड़ता है काम क्रोध लोभ मोहादि जो असीम क्लेश और बंधन के कारण हैं, जिनसे छुटकारा न मिलने पर बार बार जन्म मृत्यु भोग होता है दुखों की आतंतिक निवृत्ति अनंत काल में भी नहीं होती उनमें विवेक और बल से से दोष दर्शन करके और वीतराग होकर मन को विषयों हटाकर भगवदाभिमुखी कर देने से वे जो केवल अनिवार्य है होते हो सो नहीं वरण उसकी वे ही में होकर गुना अधिक शक्तिशाली होती है है और जीव को अक्षय अच्छा परमानंद रस से कर देती है। सुख की कामना हो तो प्रेम भगवान के संग सुख लाभ के लिए ही दलायत हो लोभ ही करना है तो परम अक्षय अच्छा धन के अधिकारी होने की चेष्टा करो यदि मोहग्रस्त ही होना हो तो उस चिरसुंदर के प्रेम में मस्त रहो क्रोध करना हो तो उन्हीं पर करो क्यों दर्शन नहीं देते इसी तरह मद और मास्य के संबंध में भी जो तुम्हें तुक्ष विषयों में आबद्ध रखते हैं